श्री राम कृष्ण विजय केशव नरेन्द्र तथा कामने कांचन त्याग संसा एकमकृष्ण तथा विजयकृष्णगोस्वामी दक्षिणेशरका आलाप कौ आस्ताज कांचन त्याग न क्रीयते चेत लोकशिक्षा दात न शक्य अभी न दृश्य केशवसेना तत्कर् शक्नो स्मतः अंत किंत स्वयं ऐश्वर्यध्ये कामीकाचन मध्ये स्थि यदि बृशे संसार अश्वर एवं वस्तु अनेके तव वचन न शोष्य स्वीपे गुडकुंभों वर्त अ्रवीसी गुड़म न भुक्व अतः पर्यालोच्य चैतन्यदे संसार जीवोद्धारो नवती विजय आम महोदय चैतन्य चैतन्यदेव अवद कफ निरामयो निराम भवि पिप्पलखंड पिप्पलखंडम अवदीपे अश्या, हरिनाम प्रचार प्रस्तुत अस् किंतु विपरीत जात कफ कफवृद संजाता नद्वीप सेनेके जन अपवाद कर्तुम आरे भिरे निमाई भीरे अवदं राजते सारे सुंदरी पत्नी प्रतिष्ठा अर्थाव नस्त सम्यक अस्तरामकृष्ण केशवो यदि त्यागी अभविष्य बहुसौक अभविष्य छाग क्षतगात्रो चेत न पुनः देवसेवायां उपयुज्य बल योग्यो अधिकारी न अवती गृहस्थो कति जनावन शोष्य स्वामीनंद काम कांचन त्याग अतः तस् ईश्वर विषय लोकशिक्षादाधिकार विवेकनंदो वेदाते तथा आंग्ल भाषाया दर्शनाद पंडिताग्रगण्य स असाधारण वगम्मी तत्क महात्म्यम एक उत्तर प्रभुणा श्रीरामकृष्णन दासिणेस्वरिया कालीम भक्ता अबोध्य संबोध्य परमहंसदेव दयाशीत्युतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे स्वामी विवेकनंद विष वराप स्वामी विवेकानंद तथा दिन यासेली महाविद्याल अम वैसा उन्विशति विंशति वर्ष देशी तत तत्व तदानिम महाविद्यालय समीपे सिमुलिया सिमलियास्थने पिता स्वर्गत विश्वनाथ द्च्चनयालिए प्रतिपुर बालक्र महाविद्याल अनातकपरीक्षा उत्तीर्ण तदाटी अध्यापक आशीद। तस्य ख्य आंग्लभद्रमहोदय अद्यापक आसी सी भ्रातृस्वी स्वामीपाद से आविर्भाविवस सोमवारस पौषसक्राऊन सप्तरा बंगाब्दे प्रातःक्रिंशन निमेशानदने सूर्योदया षण निमशेभ्य प्रय चंशदोत्तरपंच मसान नंश्वर्षाण आसत पश्यस अद चंचलो बालक पिता समीपे यदा उपवशति तदा चकित चकितव पुनः साक्षादन मंडपे यदा तदा यदीप्य अकम एते एक एते कदि संसारे बद्धा नव किंचितिद्त् व्ययोद्धि चेदे चैतन्योदय तथा ईश्वराभिमुखें प्रच्वितासार आगछती जीवशिक्षा निमित्त एकसारिक वस्तु कि रोचते एकनाभ्या कदि आसक्ता नवदे अस्त होम्शि विषय अत्युच्चैः नभसि सः खगः तिष्ठति तस्मिन् व्योम्नि एव सः अण्डं प्रसूते अण्डप्रसवानन्तरम् एव अण्डं निपतत् वर्तते अण्डम् एतत् अंडं पतत् एव विस्फोटति तदा सावकः पतन् वर्तते पतत् एव तस्य नेत्रे स्फूर्तिः तथा पक्षोद्गमो भवति एव चक्षुस्फरणावत सतन अस्त तथा शरीरे मृतस्पर्शो चेद् विचूर्णि भविष्य तदा सगोर प्रतिधा कौती उच्च उत्तिषति विवेकनंद अयम होंग तर जीवन से एकक्यम मतृसमीप निरविन्नधावन उत्पतन गात्र मृतस्पर्शा प्राग एव अर्थसंसारस्पर्शा प्रागवन्मागे उपसर्पण श्रीरामकृष्ण स्वर्गत विद्यासागर अवदत् पांडित्यम कवल पांडित्य कि सैतुनेुच्च उत्तिषति किस्ूप प्रति कलितव पंडितो बहुतर पंडित बहुत श्लोकानाविन्ना किन्तु कुरते कुत्र, यदि हरिपाद हरिपादपे ठति अहम तम गणयाम यदि कावलीकाच्यो ठतिम मे स्वामी विवेकानंद कवल पंडित न सधु महापुरश कव पांडित्य आंगला तथा अमेरिका निवासीनो भृत्याव तेवा न ते भिन्न कोटिक एकः पुरुषः अवगतव अटिगैक सम्मानन रूप्यक्रियसुखम पांडित्यं इत्यादिकं आदाय लोका वर्तंते अगव तो एक लक्ष्य भगवत्ति संीत तेल उत्त सन्न कामीकाचन्यो त्याग कर्तव्य सत्य न जात विशति त्र काम यशो लोभवशीभूत यतृद मत काल् कौती स्त्रीबुदि योजन नवती तस् बंधमोक्ष अथवा किंचिद्रव्ये यो स्वलो बंधनम क्रोधशृंखला बधध्नाती यंथ शक्नोति माद्वार अत त्यज सन्यासिन साहसिन वद ओम तस्यत ओम सन्यासी तस् संस आमेरिकायाँ तलोभन स्वल्प न एकतो आसता जगदव्यापी प्रतिष्ठा तदा सद्वरम सुंदरिया उच्चवंशीया सुशिषिता कामिल्य आगत्य आलापम तथा आगत आलापा सेवा कुरस्म तवती मोहिनी शक्ति तासु काचन, आति अनेके कन्या, धनस्य उत्तराधारिणी सत्य सत्यम आगम्य तम अवदत स्वामिन मम सर्वस्वं तथा मवते समर्तवती अस्ती स्वामीपाद तदुतरम अवदत् भद्रे अहम सन्यासी, मया परिणय न कर्तव्यमण्यो मम मतृस्वरूप धन्यो वीर गुरुदेवस्य योग्य शिष्य तव गात्र यथार्थम एव पृथ्वी मृत्ति न स्पर्श तव गात्रे कामने कांचन रेखा अ लगना, तम प्रलोभन राजयन न तन्मध्ये स्थित श्रीनगरे उसी भगवन्मागेण अग्रसर अभवं तं साजीववदनपन करम भाव प्रोज्जल दृष्टान उपस्थाप्य मतधाम त्यक्तवा गी अष्ट परिच्छेद श्रीरामकृष्ण कर्मयोग नरेन्द्र तथा दरिद्रनायणसेवा निष्काम कर्म परमहंसदेव अवद कर्मसै करीय भक्ति तथा कर्म कर्मेत त्रितय ईश्वर समीपोपगमन मगताया साधु तथा गृहस्थ प्रथमतः चिंतशु गुरुपदेशानुसार अनासक्तया कर्म करते अहम कर्ता एक अज्ञानम धन झन कार्यकलापो मदीयद गीतायां अस्त आत्मा अकर्ता ज्ञावा ईश्वराय फलसमर्पण करीय गीतानरपी अस्त ये सिद्धिलाभा प्रयादृष्टा सतचन यहानकादय कर्मकु गीताग कर्म अस्त सविध प्रभु श्रीरामकृष्ण अवचनम अवादीत अतः कर्मयोग अति कठिन बहु दिनाजने ईश्वर बिना विना अनासक्तया कर्म कर शक्य साधनावस्थाया गुरुपदेश अपेक्षित तदावस्था तत तदा कस्स आसक्तिपैती है ज्ञा न शक्य चिंतिया अहम अनासक् सन् ईश्वरे फल सपण्वा जीवसेवादाद कौमी किंतु वस्तु सैद्वा अहम लोक कृते लोकमा कौमी स्वयं न बोधुम शक्नोमी योजनों गृहस्थ यहाँ गृह पर जनाय किमी अस्त तम दृष्टि निष्काम कर्म तथा अनासक्ति परे स्वाथत्याग एक सकलशिश अत्यम कठिन किंतु सर्व्यागी कामेंचन त्याग सिद्ध महापुरशो यदि निष्काम कर्म करदर्श अनायासने तद अवगं श पदनुसरण कुर स्वामी विवेकानंद कामने कांचन त्याग सह निर्जने गुरुपदेशन बहु दिना साधन सिद्धिम अवाप स याथार्थन कर्मयोगासी इच्छति चेहरा एव ऋष इव अथवा तर गुरुदेव परमहंसदेव कवल ज्ञान भक्ति सश्रि स्थित स्म कि तस् जीवन कवल त्यागदृष्टातर्शनाथम आसत संसारिण युजा स्वीकुती अनासक्न सता तत्पयोग कथ कर्तव्य नारद सुखदेव तथा जनकाद इव स्वामी पाद लोक संगहां तदपी प्रदर्श्य आगत स अर्थ तथा मानमत संयासीवत् कामत सत्यं अस्थ स्वयं भोगंम न कि जीवसेंर्थ कथम प्रयोग कर्तव्य तद्वे उपदेश दत्वा स्वयं कार्य सम्पाद प्रादर्शय यो विदेश तथा अमेरिकीय स संग्री स्म तत्क मंगलकृते व्ययी स्थने स्था कलिकमीपवर्ती बेलूरप आलमोड़ाया समीपस्थ मयावती काशीधाम तथा मद्रपुआ स्थनस मठस्थपन दुर्भिक्ष पीड़िता दिनाजपुरैद्यनाथकिशे किशेनगण दक्षिणेशरसु तथा कृतवान, दुर्भिक्ष समये माता विहीनान अनाथान बालक बालिकागण अनाथ आश्रम निर्माय स्थापितवान आशीत। राजपूतनागत गण ना के स्था अनाथ्रम स्थातवा मुर्शिदाबाद समीपे भावदा इत्यत्र भावदात्रगाछी ग्राइम अभी अनाथ आश्रम प्रचल हरिद्वार समीपस्थ, नाम कृते प्लेग कणखले पीड़ित साधुनामद सेवाश्रमें स्थातवा प्लेगरोगे प्रादुर्भाव प्लेगव्याधी सक्रांता रोजिणव्ययन सारित दरिद्राणिंचना एक क्रंदती स्म किंच बंधूनाग्रता अवद हंतवाईश्वरचितावस अस्त गुरुपदेष कर्म नित्य निर्म विना अं तो बंधन कारणं कारण सन्यासी तमणा किं प्रयोजन यो वह तेरह लवणीय कथयी कारणम एव अनिवार्यं फल प्रसूते शुभं शुभं अशुभं अशुभं अशुभम अशुभम है चोपी नियमं उपेक्षितुं क्षमा किंतु यो धृतविग्रह तेन अवश्यम शंकाधारिया परवीय नाम आत्मतव्य मुक्त जानी तत्वसी संयासीन साहसिन वद ओम साहसीन व्यसद ओं संसिगीत कवल लोकशिक्षाकृत ईश्वरेण सह एक सकल कर्मक इधान संयासी संसारे निर्वशेषेणे शिक्षिष्यदि ते कति दिनाजने गुरुपदेशन ईश्वर साधना भक्ति लभंते ते स्वामीपाद निष्का कर्म कर श्यन यथार अनासक्ता सतो दाना सत्कार कर्म शख्य स्वामीपाद से गुरुदेव प्रभु श्रीरामकृष्ण अवादी हस्ते तैलाभ्यंजन पनस विभने सति योजकश्लेषो न भविष्य अस्थ निर्जने साधनाभ्या भक्तिलाभं प्रत्यादिक्षा संसारकर्मा सरभ्य चेद चेदर कृपया सब्यक्िपत कर्म करकेक्य स्वामी विवेकानंद से जीवना क्रिय है चेहद निर्जन साधन किच्य है लोकशिक्षा कर्म कि उच्यते तुष्ट तटस्थ ज्ञान बनंद कर्म लोकशिशाथ कर्मण संसिधि आस्थित जनकादय लोकसंग्रह पश्य कर्मर्हसी अय गीत कर्मयोग अति कठिन कर्मद्वारा सिद्धिलाभं सिद्धिलाभंत प्रभु श्रीरामकृष्ण अवदत युद्ध जनक तत्पूर्व निर्जने वने बहुत कठोर तपस्ते अतः सन्यासीनों ज्ञान भक्ति मगावलबन संसारकोलाहल पर निर्जने ईश्वर साधन कुरी परम स्वामी विवेकानंद इव उत्तम वीरपुर केवल अधिकारी कर्मयोग से भगवान अभवती परोकशिक्षा प्रत्याष्ट सारिक कर्म कौती एक महापुरषा पृथिव्या कियता ईश्वर प्रेमणा विबला कामनी कांचन्यो एके नापी ना परम जीव सेवार्थम एकके लाक्षण अनाहता परीवसे उद्गीवा सतो भ्रमेंद आचार्याय दृश्य स्वामी पदों लगरे षण शतम खिष्टवर्ष से नवेमबर मासमें दिवस वेद कर्पयोगव्याख्यावसरे गीतासंगम अवादीत एतत कुतूह वहमेतृत एकघटि रंगांगणे रहांगणे यर्जुनाय तत्विद्यापद की किंच गीताया यदीताया प्रतिपत्र भास्वरत प्रकाशता गि तीव्र कर्म सुद्यम परु तद सारस्वती प्रशाति अभी चय आशय एव कथ्यते कर्मरस्यम वेदावदीष्ट व्यवहारिक वेदय प्रवचने लंडन नगरिया प्रदत्ते भाषण स्वामीपाद कर्मसंपादन सन्यासीनों भाव प्रसंगे कर्मा अभिप्रवृत्त प्रशातिषे उमीपादो रागद्वेशवर्जि सन्कर्म कर्त चेष स यद एवं कर्म कर्म शक्नो स्म तत्कल तत्पोमह तस्वरा बल्दपुरशा अथवा श्रीकृष्णवदे एताद स्थेमा न जायते